देव की मनोरम लीला कथा के अमृत में जो भागवत कथा शुभदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं उसी की कथा में हम सब हैं भगवान की लीलाएं गुरुकुल शिक्षा के पाठ्यक्रम हैं यह हमने विस्तार से जाना है कि वेद की अमृतमयी वाणी को सरल सरस और मनोरम बनाकर छात्रों को शिक्षित नहीं ही ना किया जाए उनको जीवंत किया जाए इन कथाओं में उनके व्यक्तित्व में कृतित्व में आचरण विचार और व्यवहार में भी ईश्वर को प्रकट किया जाए जिससे वे धरती का वरदान बने ये लीला कल्पनाए गुरुकुल की वेद की है हमने वेद की रिचाओं के साथ इनको उसी प्रकार जाना है जैसे गुरुकुल में कभी छात्र पढ़ा करते थे थोड़ा भेद है कि वहाँ लीलाएं नाटक होते थे या केवल कथा सुना रहा हो यदि आप प्रयास करें अपनी कल्पनाओं को कथा के साथ थोड़ा सा बहकने दें तो नाटक भी दिख जाएगा आपकी कल्पनाओं वो हरी हरि नारायण भगवान कृष्ण की लीला कथा में हमने भक्ति को ही निरूपित होते हुए पाया है कि किस प्रकार भक्ति क्षण क्षण ऊपर उठती है भक्ति के लिए सबसे पहले जीवन की अशुभ वृत्तियों को मारना होता है ना कि पूजना होता है असुर अर्थात सुरत्व से ही क्या आप गंदी मनोवृत्तियों पर भी गर्व कर सकते हैं लेकिन आप करते हैं इसीलिए तो अच्छाइयां नहीं ले पाते यदि आप मान लेते हैं कि आपका कपड़ा मैला है तो आप तुरंत साबुन लगा के उसे धो डालते हैं बोलिए ऐसा है या नहीं है लेकिन अगर उस मैल को आप जानबूझ कर मान लें कि ये तो मॉडर्न आर्ट है बहुत अच्छा लग रहा है फिर क्या आप धोना चाहेंगे यदि मैल को आप शोभा मान लें, तो क्या आप धोना चाहेंगे उसे आपने झूठ को दंभ को परेब को इन सबको अपनी जिंदगी की उपलब्धियां बना लिया है इसीलिए तो हम सब छोड़ नहीं पा रहे हैं लौट लौट कर फिर वही हरकतें हम में आ रही हैं कृष्ण ही नहीं है बाकी सब कुछ है ये सब क्यों हो रहा है कभी हम अपने आप से पूछेंगे कि हम ऐसा फिर फिर क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब कपड़े की मैल को मैल डाल दिया था तो हमने देर नहीं लगाई थी साबुन से धो डाला था यदि हम मानते हैं कि इन कथाओं में अमृत है और बहुत ही अद्भुत है तो हम इसके विपरीत जो हमारे आचरण हैं, उन्हें हम इन कथाओं के साबुन से मांझ की धो क्यों नहीं डालते हैं मेरा प्रश्न है मुझसे भी और आप सब से क्योंकि कथा में वक्ता भी एक श्रोता ही होता है कथा तो स्वयं नारायण करते हैं हम भी आप के साथ हैं आज ईश्वर पूछ रहा है आपसे हम सब से कि यदि तुम मानते हो कि मेरी लीला अमृत है तो जैसे मैले कपड़े को तुमने धो डाला था उसे शोभा नहीं माना था वैसे ही गंदे विचारों को गिरी हुई घेड़ित हरकतों को तुम पूरी ईमानदारी से आज मांस के धो क्यों नहीं डाल मेरी कथा का संपूर्ण अमृत में समाए और तुम अमर हो जाओ क्यों नहीं करते हैं हम ऐसा हम अभी जिंदा हैं मरते नहीं गए हुए हैं जिंदा पेड़ और जिंदा व्यक्ति में सदा परिवर्तन होता है हमें क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है हम क्यों फिर उसी मैल में जीना चाहते हैं उसी को उपलब्धि हम क्यों बनाना चाहते हैं रोज कमरा साफ करते हैं खाली जब भी खाते हैं हर भोजन के साथ मांझ के धोते हैं तो मन के मैले थाल क्यों नहीं धोते हैं हमारी ये मनोवृत्ति हमारी ये प्रक्रिया हमारे भीतर क्यों नहीं जा रही है हम पाप को ही क्यों सहला दुलवा रहे हैं हमारा क्या होगा सबको अपने से पूछना है भगवान की लीलाए अमृतदाय अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में, में भी सारा दिन हम लोगों ने कथाएं की भजन कीर्तन हुए और हमने जाना कि जन्माष्टमी पर्व क्या है इसमें झांकी क्यों सजाते हैं झांकी होती क्या है आपने कहा वो बगले झांकने लगा अरे वो झाके का भी नहीं उसके घर जाकर देखिए हर जगह आप झांक का प्रयोग कर रहे हैं हा बालक की झांकी ले रहे हैं बड़ा सुंदर है झांकी से हम सब परिचित हैं और अपने से अनभिज्ञ क्या बात है यहां भी हमारी इस अष्टमी की झांकी का अर्थ था कि सब तो वासनाओं से रहित होकर आठवीं अग्नि जो श्री कृष्ण है वसुदेव हैं अब से उनकी झांकी होगी और विषय वासनाओं की इंद्रियों की कुवृतियों में अब नहीं जाएंगे क्या झांकी होगी क्या जागेंगे हम हमें अपने से पूछना है और हम तो अभी तक दंभ को ही नहीं छोड़ पाए हैं मैं करता हूं कहते हैं भक्त को प्रपंच नहीं होता है आसक्त सदा प्रपंची होता है मैली ढूंढता है थर्माीटर हम सबके पास है और हम अपना टेम्परेचर नहीं लेते नरसी भी भक्त हैं भगवान के विठल के अनन्य भक्ति करते हैं उनके एक बड़ी सुंदर कन्या है उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील आज्ञा है नरसी की थाली ही पूजा की सजाया करती है और सब कहते हैं कि नरसी तेरी बेटी जवान हो रही है तुमने तो कुछ भी नहीं किया इसका विवाह कैसे होगा नरसी कहता है ठल है ना करेंगे और होते होते शादी का समय भी आ गया नरसी ने कुछ नहीं किया वो तो विठल की सेवा में ही लगा हुआ है लोगों ने क्या किया कहने लगा मंगाए देता हूं और उसने हुंडी लिख करके मूर्ति के आगे रख दी कि विठल जी आप जानो और वो वहीं बैठा भक्ति करता रहा एक उदाहरण दे रहे हैं मंदिर ही में बैठा है और एक सीठ सी वहां पहुंच गए गाड़ियों में माल लदाये हुए नौकर चाकरों के साथ और सबसे पूछ रहे हैं नरसी का घर कहा है कहा आप कौन है कहा मैं बिठल नगर से दामोदर आया हूं उसकी होंडी चुका नहीं। ये कथाएं हम सुनते हैं और हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है हमें दम है हम नहीं करेंगे तो क्या होगा मेरी चौधराहट होनी चाहिए हम भूल जाते हैं कि जब आपने अपनी चौधराहट की बात करी थी तो कृष्ण की छाती पर गोली मारी थी वो नहीं है तभी तो करी थी ये क्या ये तुम्हारी राक्षसी मनोवृत्ति असुर मनोवृत्ति नहीं है और तुम कहते हो कि तुम भक्ति करते हो इस मनोवृत्ति को आप क्या कहोगे और द्वारचार के समय उन्होंने द्वारचार भी किया सब कराया और चले गए और तब लोग मंदिर में गए कि बोले वो तुम्हारे जो सेठ थे हां विठल नगर से जो दामोदर आए थे वो सब रख गए अब तो खाली करने दान करना है तो नरसी चलो नरसी उठ के गए तो कहने लगे अच्छा मेरी हिंदी चुकता हो गई कन्याकार भक्ति कभी खोट नहीं खोजती भक्ति कभी खोट नहीं देखती क्या हिरण ने देखा है शेर क्या खाता है जरा मैं भी चख के देखू वो पशु होके इस बात को जानता है और हम मनुष्य होके नहीं जानते हैं और कहते हैं हम भक्ति मार के ऐसी दिव्य कथाएं श्रीमद् भागवत की हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है पता नहीं हम सत्संग करते भी हैं कि नहीं और हमने आरंभ में ही आज 43 बरस हो रहे हैं हमने कहा था कि ये स्थान और आश्रम नरसी की हुंडी सा चलेगा यहां चेला चंदा धंदा नहीं होगा न करेंगे न करने देंगे ठेकेदारों का यहां कोई काम नहीं है हम उसकी चरणों की भक्ति करेंगे जैसे गोविंद रखेगा रहेंगे ना दम्ब होगा ना कोई प्रेस्टेज इशू जो गोपाल कर देंगे सो हो जाएगा लेकिन फिर भी, भी। हमारे बहुत से चहेतों मित्रों को लगता है कि उनकी चौदह में कमी आ गई है और फिर वो भक्तराज भी कहलाना चाहते हैं हमारी भक्ति कहाँ है कौन सी डगर में है कहां पहुंच गई है और पिछले तैतालीस बरस में विठल ही सब कर रहे हैं हमको कुछ आता नहीं हम कहीं जाते नहीं वो ही करते हैं वे घट घट वासी है उनके भाव में जो हो वो अमृत है और हमारी लिप्सा भाव में जो आए वो हलाहल विष है तो आप बताइए अमृत पीना चाहेंगे या विष्पान करेंगे इतनी मनोरम कथाएं और वेद की अमृत गंगा ये सनातन धर्म की परिपाटी है कि यहां से कोई इच्छा बाहर नहीं जाएगी ये ही विधि रखे राम ताही विधि रहिए पहले हम जी के दिखाएंगे जिससे दूसरे उसका अनुसरण करें और सुखी हो जाए अमृत की राह चले मन के पाप धो डाले हम सरल हों, सरस हों, विनम्र हों, हब में उसकी भक्ति का माधुर्य रहे हर क्षण जगमग जगमगात सा। इस संसार की कीच में रहते हुए भी हम उनके अमृत को लेकर जीवन को धन्य कर सकते हैं वो कभी किसी जो सांस दे रहा है जो धड़कन दे रहा है जो मेरे झूठे भोजन को आत्मा होकर रक्त में बदल रहा उसने कब कहा था कि खोट कर नहीं तो अगली सांस नहीं दूंगा कहा था क्या उसने उसने कहा था कि कपट कर तभी सांसें दूंगा जब वो बड़ी प्यार से हर सांस धड़कन दिए जा रहा है तुर तो जीव तू तु पाप पर अधम पाप क्यों किए जा रहा है हम उन्हीं के होके जिएंगे यही इस कथा का अमृत है और जो उनके हो गए वो अमृत पिएंगे और जो दंब के हुए वे विश्वास तो करेंगे ही महापतित योनियों में भी भटकने के लिए जाएंगे उनका उद्धार नहीं होगा क्या रावण को अंत तक विश्वास नहीं था कि वो जीतेगा और राम हारेंगे तो यदि आपको भी एक अंधविश्वास है विषयों पर तो मत भूलिए कि रावण को भी आखिरी सांस तक यही यकीन था और उसी यकीन ने मिटाया था उसे मिट जाएंगे आप सत्य निष्ठ हो हो और इस सत्संग को इस अमृत को अहरनिष्ठ पान करें एक सांस भी नैली न होने दे क्योंकि हर सांस धड़कन ईश्वर का दिया प्रसाद है और प्रसाद नालियों में नहीं फेंके जाते उनका आदर किया जाता है नहरी हमने पिछले रविवार को सत्यभामा जी की कथा को सुना था और उस कथा में हमने जाना कि हम परमेश्वर की बनाई सबसे अनुपम कृति है पारिजात पुष्प है जीव ही पारिजात है क्यों पारिजात है क्योंकि यह धरती पर कभी नहीं जन्मता है जनम और मृत्यु की लीला शरीर तक सीमित है जीव तो आवागमन को जाता है ये ब्रह्मा का मानस पुत्र है इसी की संज्ञा नारद हम सब पारी जाते हैं, जी हम सब पारी जाते हैं, क्योंकि जीव मात्र पारी जाते हैं, इसकी कोई मैथिनी सृष्टि नहीं है मैथिनी सृष्टि से सिर्फ शरीर बनता है जिसमें जीवात्मा प्रवेश पाता है आत्मा इसका जनक है और यही यही ये तीन गुण जो हैं ये समीकरण है जीवन के शरीर जो घर है जीव आत्मा जो भोगता है जो इस घर में रहता है जो टेनेंट है और आत्मा जो इसका बनाता है संचालन करता है एक एक कोष बनाता है जो इस घर का मालिक है जीव जो किराएदार है हम यहां भी किराएदार हैं हमें कल इस घर से जाना होगा क्या क्या लेके जाएंगे साथ में ये घर भी नहीं ले जा पाएंगे तो फिर हम इतने जघन्य अपराध पाप प्रभु के नाम पर भी क्यों करते हैं जो हमें आसक्तियों के वशीभूत भी नहीं करने चाहिए हमें सोचना होगा कि आत्मा श्री कृष्ण है पारीजात युद्ध की लीला में उसी की चर्चा में और इंद्र मन बना है और बुद्धि है अंतर अंतरद्वंद बैटल फील्ड है और सब ऋषियों ने कहा है कि कृष्ण और इंद्र प्रत्येक शरीर में युद्ध करें जो जीते परिजात उसी का और यही तो मनुष्य की योनी ये की क्षण है मन दस इंद्रियों को दस मुंह बना बंद रावण अपने इस बुद्धि से यहां कृष्ण की कथा में महाभारत में बुद्धि ही वही अन्य अर्जुन कहा है जीव का जो बुद्धि बल है वो कहता है चल मेरी तो मन कहता है जीव से ध्यान से सुनो तुम्हारी कहानी सुना रहे हैं ये निचोड़ दे रहे हैं मन कहता है जीव से कि मेरी इंद्रियों से ही तो तू बना है मैं जनक हूं तेरा तू इंद्र है मैं इंद्र हूं तू इंद्र है अर्जुन है तू इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान पाया इंद्रियों के द्वारा ही पहचान पाई इंद्रियों के द्वारा ही तुमने जगत को जाना तो इंद्रियों से अर्जित है तू अर्जुन है तू मेरे तो मैं ही तेरा सब कुछ हूं आत्मावात्मा कुछ नहीं होता एक लीला सुना रहे हैं जो कभी मृत्यु को भी हम उत्सव बनाते थे किसी युग में यह उस युग की लीला है यह मंच का नाटक है ध्यान से सुनूंगी तो समझ में आएगा हा और इसमें सिर्फ हमारी ही कहानी होती थी मौत को भी हम दर्शन बनाते थे जब गुरुकुल शिक्षा से हम धुले धुले गांव आते थे कोई नहीं भटकता था हमें कोई विषयता की ओर झांकता भी नहीं था आज विषयता के लिए अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए हर बाप औलाद पढ़ाता है और शिक्षा मंत्री भी इसीलिए शिक्षा बनाता है अध्यापक बेचारा क्या करे आजादी के बाद जो एक अच्छी शुरुआत होनी थी वो एक विश्वासघात बनकर रह गई सांप्रदायिक गाते हैं कि वो एक है तो पूछो तुम सार इतने सारे क्यों फिर जब वो एक है और वही काम जब ये देश आजाद हुआ तो भारत का संविधान भी एक संप्रदाय बन बैठा के नागरिकता को मानूंगा लेकिन सांप्रदायिक जातिगत वर्गगत, लिंग भेद पर और क्षेत्रीयता पर सबको बांटूंगा मिठाई आ दूंगा तो फिर एकता की बात कहां रह जाएगी जो पैदा होता है वो पता नहीं क्यों संप्रदाय ही बन जाता है यदि समान नागरिकता समान न्याय की बात थी तो इस दुर्गंध की जरूरत क्या थी मदद आर्थिक आधार पर होती है ना कि जात पर सारे विश्व के सभी सभ्य देशों में लेकिन यहां की विद्वता बलिहारी है सांप्रदायिकता की ये एक नया संप्रदाय आ गया अभी तो इतने थे एक और आ गया है तुम तो मन सांप्रदायिकता में विश्वास करता है संप्रदाय बांटने में यकीन करते हैं तुम्हारा हर घर बटता है कभी सौ लोग होते थे एक चूल्हा और सब जुड़े रहते थे आज यदि चार बेटे हैं तो पांच अथवा छह चूले हो जाएंगे पता नहीं सात ससुर भी कब अलहदा हुए आपस में अब वो युवा आ रहा है आपने कुछ पाया है या खोया है ये उजड़े उजड़े परिवार ये कटे कटे से संबंध ये सांप्रदायिकता की ही तो कहानी है सिद्धियों की तो राहेंद्र बांटता है वो कहता है जो मैं दिखाता हूं वही देख जो दिखता नहीं जिसे सुन नहीं सकता जिसे छू नहीं सकता जो इंद्रियों के द्वारा आग्रह ही नहीं है अरे वो आत्मा आत्मावात्मा कुछ होता नहीं है कृष्ण ही नहीं है। कहता है अर्जुन सावधान ये माया जाल फैला रहा है इसके धोखे में मत आना आज यदि आत्मा शरीर से बाहर हुई है मैं निगल जाऊं तो इसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी ये तुझे भ्रमा रहा है इस जन्म से पहले भी जन्म था तो मैं था इस जन्म के बाद भी जन्म है तो भी मेरे ही द्वारा है मैं ही हूं इसके भ्रम में मत ये तुझे अंधता की ओर ले जा रहा है तुझे धृदराष्ट बना रहा है सावधान हो जा जीवन एक यात्रा है और जीवात्मा और आत्मा ही नर नारायण की जोड़ी है ये चिरंतर यात्री है यही अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी है मेरे महाभारत महाकाव्य में मैंने आप ही को दिखाया है यदि आज तुम उससे हट गया तो के भ्रमों में पतित असुर योनियों में प्रेतावस्थाओं में ही भटकेगा तेरा उद्धार नहीं होगा उद्धार नहीं हो पाएगा तेरा इंद्र फिर भटकाता है अरे इंद्रियों से ही संसार को भोगा जाता है विषय वासनाओं को भोग सुंदरियों को देख माया को बटोर ऐश्वर्य को ला लोभी हो जा कुछ बोले आत्मा फिर सावधान करता है कि मत भूल गुरुकुल में तू क्या पढ़ के आया गुरुकुल युग की कथा है गुरुकुल में तूने याद है आरंभ में ही जब आचार्य तुझको पेड़ों के पास लेके गए थे तो तूने पेड़ों से कहा था कि हे देवताओं हे आत्माओं मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं आपने ही चिता की भस्मी को पुनः यज्ञ के द्वारा अन्न में लौटाया है यज्ञ के सर्वव्यापी अधिष्ठित देव हे आत्मा हे घटघटवासी आप अपने फलों को मुझे प्रदान करें जिसे मैं आत्म यज्ञ के द्वारा ज्योतियों में बदलूंगा और उन ज्योतियों को उन तप और साधना में लगाकर अनंत की राह लूंगा तो आपके द्वारा प्रदान की हुई सामग्री का पुण्य भी आपको मिलेगा और मैं मोक्ष का मार्ग ही बनूंगा तो आप अपने यज्ञ का अंश मुझे प्रदान करें हाथ जोड़ करके परिक्रमा करके हमने पेड़ों से फल लिए थे और उन्हें वचन दिया था कि हम अनंत की राह जाएंगे और ये यज्ञ जो मेरे शरीर में होगा आत्मा करेगा ये आपकी दी हुई सामग्री ही तो पुण्य लाभ और प्रताप मिलेगा आप भी उस मोक्ष यज्ञ के अधिकारी होंगे आप अपने फल मुझे दे हमने गुरुओं से भी मोदी मांगा था तो माता से यही प्रार्थना की थी आत्मा सचेत कर रहा है कि गुरुकुल के क्षणों का ध्यान कर हमने वायु को भी प्रणाम करके कहा था कि मेरे शरीर में आप प्राण वायु बन के यज्ञ के उपाचार्य होकर विराजें तो मुझे जीवन की क्षण प्रदान करें क्या सब भूल गया तू कि इन पितरों ने इन पेड़ों ने हमें यह शरीर दिया है यह घर दिया है इन सब का भार हम पर है पितृण है पितृ खाली मम्मी पापा का नहीं होता है अन्न के हर दाने का होता है हाँ, आजकल तो सांप्रदायिकता में तो बस मेरा ही मेरा है धर्म में ऐसा कहीं कुछ नहीं है वो तो सर्वव्यापी है सार्वभौम है और एक है और एक ही रहेगा और उसी सार्वभौम धर्म के ग्रंथ है इनमें संकीर्ण सांप्रदायदायताओं का कोई वास नहीं है सैकड़ों ऋषि हैं और एको एक संप्रदाय नहीं मत भूई कि हर अन्न का दाना भार है तुझ पर सो तो नहीं गए आप लोग हां याद आ रहा है क्योंकि वो अन्न तुमने नहीं आत्मा ने बनाया था नहीं तो सीधे मट्टी से गेहूं ना बना लेते खेत जोते बिना एक एक दाने का भार है ये पितृण हैं आज दम्ब की अंधता जीनने वाले कहा मेरी कथा का रस ले पाएंगे और कहा था कि मैं यज्ञ करके तप के द्वारा आनंत की राह लूंगा अपने सारथी आत्मा के साथ रनारायण की जोड़ी बनूंगा मुझे अनंत मिलेगा तुम्हारी सामग्री का तुम्हें पुण्य तप मिलेगा अपने यज्ञ की से उत्पन्न इस हव्य को अब मुझे प्रदान करो आज इंद्र के भ्रमावे में आ रहा है तू क्या भूल गया तुझे अपने नहीं सचराचर के हित में भी तपना है उनका भार है तुझ पर क्षिति जल पावत गगन समीर इन सबका भार है अगर उतरेगा नहीं किस अंधता को हम जीए जाते हैं अरे आप पैसे दे के गेहूं लाए हो तो पैसे किसी रावण को तो अपने जैसे दे के आए हो पेड़ों ने कब ली तनखा तुमसे पैसे मांगे उन्हें पैसों की जरूरत कहां है उन्हें तो वो गो गोविंद चाहिए तुझे शायद नहीं चाहिए कहा कि माता अपराधी हो अर्जुन जो बाहर दिख रहा है वो सत्य नहीं है वो झूठ है सर। इंद्रियों से ग्राह कोई सुख नहीं है वो भी झूठ है सुख वही है जहां मैं हूं और सचराचर में कहीं सुख नहीं है तो कहता है कि आज ही का एक उदाहरण लेते हैं स्वामी जी टीवी ना हो तो सुख नहीं होता ले आए, आए आप जोड़ तोड़ करके बड़ा अच्छा गाना चल रहा है नृत्य हो रहा है आप बड़े प्रसन्न हैं कितना आनंद आ रहा है तभी तार आगे की तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है बहुत सीरियस है तुरंत चलो तैयार में मेरे भी तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ा है जो कांच की, की तरह चकनाचूर होके झनझना के गिर गया है अब आनंद टीवी से क्यों नहीं आ रहा है टेलीग्राम ने टीवी सुना नहीं टीवी ने टेलीग्राम सुना नहीं गाना भी चल रहा है नाच भी हो रहा है अब बेटे आनंद क्यों नहीं आ रहा क्योंकि टेलीग्राम ने जहां आनंद था वहीं तोड़ा है उस आत्मा के रस को तुम टीवी के माध्यम से ही तो भोग रहे थे तुमने कल इंद्रियों के द्वारा सुखो को भोगा है अंधता को जिया है तुमने कहने लगे कि बहुत दूर जाना है कुछ तो खा लो आग लगी है खा कैसे ले बोले अच्छा दो रसगुल्ले ही खा लो के लगते हैं कांटे के जैसे गढ़ते हैं वो कोमल रसगुल्ले गले से नीचे उतर के नहीं देते हैं हरे रसगुल्लों की मिठास क्यों मर गई क्योंकि मिठास वही तो थी जो आत्मा गोविंद थे कहा चेत जा महारथी जीवन महासमर है हम सब जीव रूप महारथी हैं आत्मा सारथी है शरीर रथ है कहा जाग जा ये मायाओं के तो भ्रम है ये इंद्रजाल है जो इनमें फंस गया है फिर उसका उतार नहीं होता है कहा कि तू सोचता है तू इसको भोगता है उसको भोगता है दांपत्य में भी यदि कोई नपुंसक होगा तो क्या भोग पाएगा तो भोग किसे अपने ही पुंसकत्व को और वो चला आत्मा ही तेज से आत्मा बाहर निकल जाए पलक नहीं झपकती बाकी तो भूल जाओ तो भोग तो तू मुझे ही रहा है पवित्र कृष्ण को ही रहा है सत्य यहां पर अथवा पाप मार्ग से इंद्रियों के सुख कुत्ते के मुंह की हड्डी है कुत्ते को हड्डी मिल जाती है तो वो जबड़े में रह करके उसे चबाने लगता है सूखी हड्डी तो हड्डी है सख्त उसका अपना जबड़ा फट जाता है और जब जबड़ा फटेगा तो मांस उसका फटेगा तो उसमें से खून बहेगी तो अपने ही खून को चूसता हुआ कुत्ता समझता है कि हड्डी में से रस आ रहा है। इंद्रियों के सारे विषय कुत्ते के मुंह की हड्डी के समानी है और तुमने उसके लिए भगवान छोड़े हैं भक्ति कैसे पाओगे तो कहा जाग जा चेत जा आज की ऋचा ले ले तब कथा में आगे चले हां इस लीला में चलते हैं एक बड़ी पुरानी लीला है हजारों साल पहले की अचानक मानस के आई है तो आपको अर्पित कर रहा आज की ऋचा खोल लें हा पिछली ऋचा से ले लेते हैं स्व अग्नयो ही वार्यम देवासो दधीरे च न स्व अग्नय मना आत्मा अग्नयो अग्नियों में ही वार्यम अपने को अर्पित कर कृष्ण को अर्पित हो जा इस जीवन के महासमर में स्व अग्न ही वार्यम है वार्यम माने अपने को अर्पित करना न्यौछावर करना कहते हो ना वारी जाऊं बलिहारी भी इसी से बना है देवासो देव अर्थात आत्मा में असौ स्थित हो जा एक क्षण भी टलना मत दधीरे इस शरीर के क्षीर सागर में आज उसके साथ जुड़ के एक हो जा जा और तथा नाम हम सब लोग स्व अर्घ नो आत्मज्वालाओं में ही अपनी अग्नियों में ही अपनी आत्मा से ही मनामहे मंगल कामना करें इन्हीं से मांगें इन्हीं से इच्छा करें न कि चेले और चंदे बटोरें। देखो वेद कह रहा है जो वेद कह रहा है वो मठ नहीं कर रही मनामहे मे स्व अगन मनाम महे मनाम अहि अहो स्व अग्न स्व मन आत्मा अग्नयो अग्नियों में ही सारा मंगल मोक्ष सब कुछ इसी में ढूंढे और आज क्या कह रहे हैं आज की रिचा में हा कहा ना लीला कथाएं और रिचाएं एक ही होती हैं ये बात अलग है कि संप्रदाय ज्ञात में अनेक हो जाते हैं <laughs> क्या कहा अथा न उभय अथा न उभेशा ऐसा मृतम मर्तया नाम मिथह संतु प्रशस्तया अथा अरे अब तो आरंभ करें शुरू हो जाए अर्पित हो जाएं अरे अब तो जाग जाएं ना मने हम श्लोक अरे अब तो हम जागे इतना सत्संग किया इतना अमृत पिया, अब तो हम जाग भाई, कि नर और नारायण के स्वरूप में उन दोनों रूपों को ईशां इस भांति अमृत के लिए धारण करें चलो आत्मस्थ हो जाएं, आज उभय हो जाए आत्मा से उनसे अलग ना हो उनसे भेद ना रहे एक हो जाए जुड़ जाए मर्त्यान हम सब जो मरणशील लोग हैं वो जिनके द्वारे पर मौत आई खड़ी है कब मौका पाएगी और एक झपट्टे से पकड़ ले जाएगी मिथाह मिथ माने होता है जाना वध करना मारना किसी चीज का न रहना इसी से शब्द बना है मिथ्या मिथक ये भी इसी का है तो कहा मिथाहा अरे कल हम सब असत्य हो जाएंगे मौत हमें छुटलाने वाली है अमर नहीं है हम लोगों की संतु संतु मैंने होना अस्थि स्था संति उसी में संतु आता है विभक्तियों में मिथा संतु उस असत्य के स्थान पर आत्मा में स्थित होकर प्रशस्त आगले मार्ग को प्रशस्त करें आत्मा के साथ जुड़कर नारायण नल नारायण की जोड़ी बनकर आओ इस नीलाकाश में उठ चले अपनी रा जाए क्या कह रहा है वेद और कहा जा रहे हैं हम लोग कौन से झूठे दम बमारे जु जी पाएंगे मिथाहा कल हम सब असत्य हो जाएंगे और किसको याद रहेगा कि वो पिछले जन्म में वो वो था अथवा सौ जन्म पहले वो वो था ना वो जानेगा ना जग जानेगा मैथा तो फिर क्यों इतना कपट और झूठ कर रहे हैं क्यों भूल जाते हैं कि जीवन के क्षण फिसलते जा रहे हैं आज जो दिख रहा है कल नहीं रहने वाला है वक्त अपनी शहनाई बजाए वर्तमान को डोली में लिए अपनी बरात लेके निकल जाएगा यहाँ जो अतीत है वो वर्तमान है वो लूट जाएगा बस अतीत अतीत ही रह जाएगा यहाँ हर सब कुछ मिथा असत्य होने वाला है और हम पुनः अपनी कथा में आए जो मैं लीला आपको हाँ सुना रहा हूं तो आत्मा कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से अर्जुन सावधान हो जा। नाटक थे जो गुरुकुल में महाभारत के, के भी इनके द्वारा हम छात्रों को उनका जीवन महाभारत पढ़ाते थे आज आप खाली एक पास हिस्ट्री सुन के चले जाते हैं। तो कौन सा सत्संग करते हैं आप क्या इतिहास पढ़ना और गाना भी सत्संग होता इतिहास में निहित जो सत्य नित्य सत्य है उसको पढ़ना ही सत्संग है इतिहास अपनी जगह है लेकिन उसमें बिलो कर रखा हुआ ऋषियों का अमृत अध्यात्म मूल है जो हमें पढ़ना है तो कहा सावधान हो जा युद्ध कर जीवन एक महासमर है मैंने पहले भी आपको बताया है ये खून की एक एक बूंद उसकी हर बूंद की उम्र सिर्फ तीन महीना बीस दिन है तुम्हारे पास उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है यदि आत्मा निरंतर यज्ञ ना करता रहे और आगे रक्त ना बनता रहे तो तुम तुम्हें कोई भी तीन महीना बीस दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता सब मर जाएंगे और चमड़ी का एक एक कोष मायाओं से संग्राम कर रहा है एक एक कोष संग्राम कर रहा है और शरीर के कोष की उम्र 30 दिन से 35 दिन है फिर ये नहीं रहने वाला है बाकी रह गई हड्डियां वो 25 दिन में उसका कोष नष्ट हो जाता है अगर नया ना बने तो आपका ढांचा वहीं पिछक जाएगा मेडिकली ये सब है तो हाउ डू यू एग्जिस्ट तुम जी कैसे रहे हो यज्ञ के द्वारा और आज तुम अपने को अब नहीं जानोगे तो क्या कुत्ता बिल्ली ह चमगाड़ किस योनि में अपने को पढ़ोगे जरा मुझे बता तो वो क्या जीवन के क्षण यूं बर्बाद करने वाले हैं कहा ये शरीर निरंतर युद्ध में लगा है सेनाएं हैं हर कोश तुम्हारे चाहे वो रक्त के हैं हड्डियों के हैं एक एक अंश तुम्हारा मायाओं के साथ युद्ध कर रहा है मर रहा है आत्मा सारथी इन्हें पुनर्जीवित कर रहा है नए कोश ला रहा है और यू जीवन की ये तुम्हारी यात्रा चल रही है और तुम थे महारथी और हो गए अंधे भूल गए युद्ध को और में जा बैठे कैसा सेनापति है कि अपनी सेना के साथ गद्दारी कर रहा है आत्माओं ने महारथी ने सारथी ने कहा चेत जा अर्जुन आज तू नहीं हारेगा सारा महाभारत हार जाएगा मनेंद्र ने कहा सम्मोहन में ये नाते हैं ना ये रिश्ते हैं ना ये बीरे हैं ना इसी में मरे जा रहे हो कभी सुधरना भी है क्या पूछो अपने आप से देखो दशानन से दशरथ होना ही जीव की योनि है मट्टी से आए हैं मट्टी के तन हैं मट्टी की तरफ भागते ही हैं लेकिन उनको धो के आत्मा की राह देना भी तो धर्म है और उम्र के साथ हमें बढ़ना चाहिए या नहीं कब सुधरेंगे आत्मा जगाता रहा इंद्र भ्रमाता रहा युद्ध भयंकर होता गया सारथी ने ही पुकार कर कहा रथ खंडित हो रहा है अर्जुन तुम युद्ध स्थल में बैठे सपने क्यों देख रहे हो युद्ध आरंभ करो शत्रु सेनाएं बढ़ती जा रही हैं रथ टूट रहा है गठिया ने पकड़ लिया है कैंसर आगे बढ़ रहा है रथ जा रहा है संग्राम भारी देखते नहीं हो रोज अस्पतालों में लगी भीड़ उसमें कल तू भी होगा जो अब नहीं जाएगा वो कभी नहीं जाएगा आश्चर्य कितने जीवंत अध्यात्म को आप कहते हो कि सत्संग स्वामी जी हमें पल्ले नहीं पड़ता मुझे दया आती है आप पे और प्रश्न करता हूं विधाता से कि क्यों इन्हें मनुष्य योनि दी जो कहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है मैं पूछता हूं आपसे कि क्या कभी पूछोगे आप अपने आप से कि वो जो दिन बीता है क्या तुमको मिलने वाला दोबारा कल क्या थी उसकी कोई बात नहीं है कल क्या होना है हम उसी की बात कर रथ खंडित हो रहा है सारथी पुकार कर कह रहा है संग्राम नहीं करोगे तो शत्रुओं के बाह तोड़ेंगे ही तो रथ को और तुम तो शत्रुओं के साथ ही बन बैठे हो चिंता में ईर्षा में लोभ में मोह में देश में छल में अतृप्तियों में खुद ही करोड़ सेना बन के हज रथ अपना तोड़ रहे हो अर्जुन और कहते हो बड़ी भगती कर हूं जगाता रहा महारथी इंद्र इंद्र के जाल से माया जाल से ना निकल पाया टूट गया रथ फेंक कर लगाम उतर गया सारथी आज खंडित रथ में ये महारथी फंसा हुआ है जिसे तुम शव कहते हो हम उसे भी एक शिक्षा के रूप में लेते थे खाली ठुआं ठुआ करके आंसू ही नहीं बहाते थे उस युग में कि यह अनिवार्य रूप से जब सबसे होना है अरे इसको भी शिक्षा में लो इसे भी पर डालो क्योंकि भक्त सदा सार्थकता में जाता है निरर्थक वादों में वो अपना समय फोटा नहीं करता है और निगेटिव थॉट नकारात्मक सोच भक्त की कभी नहीं होती जिसमें नकारात्मक सोच है उसके पास भक्ति का एक छोटा सा अंश भी नहीं है इसी बहुत अच्छे से समझ क्योंकि नकारात्मक सोच नरक जाती है सकारात्मक सोच की राह में ही स्वर्ग आता है याद रखो तो मृत्यु भी यहां हम सकारात्मक लीला में ले रहे हैं कहा आज खंडित रथ में तू फंसा हुआ है अब यहां से नाटक फिर से शुरू होता है अगला तीन खंडगा तो एक लड़का जो खड़ा हुआ है जिसका सारथी उसके साथ है वो महारथी है अब उस मृत मृतदेह से बात कर रहा है कि बताए नहीं महारथी आज क्यों हुई तेरी ये गति अमर कृष्ण का साथ था और आज खंडित रथ में धराशाही फंसा हुआ है तू रथ के अश्व भी तो मारे गए हैं इंद्रियां शिथिल हो गई हैं निष्क्रिय हैं मर गई है त्रैलोकेश्वर का साथ रहा तेरा आज क्यों पराजित पड़ा है तू यहां पर तो वो उत्तर देता है कि मत पूछ महारथी मेरी हुई ये गति वो पुकारता रहा वो सचेत करता रहा लेकिन मैं अंधा था नहीं जागा तो नहीं जागा इसीलिए आज वो छोड़ गया है आत्मा श्री कृष्ण मेरा और इस खंडित रथ में घायल फंसा हुआ हूं मैं जो अर्जुन हूं जो जीवात्मा हूं तो उसने कहा तो जित्री तो कृष्ण का होकर युद्ध लड़ना था इस माया के संग्राम में इन द वॉर ऑफ ग्रेविटीज यू मस्ट हैव बीन अ वेरी गुड फाइटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल वैल्यूज और तू तो उन्हीं की काम नहीं करने लगा था और भूल गया कि यात्री है तू ये तो क्षणिक ठहराव है यो ठहराव है अन्यथा यात्रा ही यात्री है तू साझलती है किसी ग्रह पर किसी योनी में तू प्रकट हो लेता है अगली भोर फिर से तरोताजा तप करता हुआ आगे चल देता है और तुमने सारे तप नाश कर दिए यात्रा भी नहीं कर पाएगा बट केवल कहा आज अपराधी हूं मैं आज अपराधी हूं मैं स्वयं श्री कृष्ण का आत्मा का और उनका भी अपराधी हूं जिनके हव के अंश में नाम के लाया था पेड़ों का वनस्पतियों का क्षिति जल पाव पांचों तत्वों का आज मैं उन गहुओं का भी अपराधी हूं जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था पाला था आज मैं सचराचर का अपराधी क्योंकि मैंने उनके अंश भी तो आज नष्ट कर दिए हैं तो कहा मित्र मैं तेरा क्या करूं तो कहता है मुझे इस रथ से बाहर कर दे कि दौड़ करके मैं फिर कहीं ढूंढ पाऊं अपने सारथी को और उससे विनय कर सकूं। कहा यह मैं कैसे कर सकता हूं मित्र ये मैं नहीं कर पाऊंगा तू आत्मा का ही अपराधी नहीं है तू सचराचर का अपराधी है उन पेड़ों का भी जो तो अपराधी है जिनके अंश तुमने खाए थे जन्म भर और जिन्हें तप के द्वारा तुझे लौटाना था हर सांस में जब वो पूछेंगे कि वो हमारा दोषी था तुमने उसका उद्धार कैसे किया तो अपराध बोध से दब जाऊंगा और अपने दाताओं के हाथों मैं भी तो अपराधी घोषित करके जाऊंगा मैं ऐसा नहीं कर सकता तो उत्तर देता है शव में से कि घायल महारथी को पीठ दिखाकर लौट जाना उसकी मदद न करना क्या यह भी किसी महारथी का धर्म है तो वो तो कहता है तुमने तो मुझे दो धर्मों के बीच में खड़ा कर दिया है मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं ठहरो मैं पहले पितरों से आज्ञा लेता हूं तो फिर उन पेड़ों के पास जाता है हम जीवंत नाटक करते थे और आज आप खाली लॉलीपॉप गा के चले जाते हैं माला घुमाई और भागे व्हाट यू वही क्या करना चाहते हैं आप भगवान को मूर्ख बनाना चाहते हैं आप हम एक ईमानदार जिंदगी जीनी होगी हमें सत्यनिष्ठ होना होगा यह अनिवार्य है इसके बिना उद्धार नहीं होगा तो उन पेड़ों के पास जाकर कहता है देवताओं हे देवो हे पितरों, आपने जो यज्ञ किए थे और यज्ञ का हव्य जो अमुख महारथी आपसे ले गया था कि वह यज्ञ करेगा उसे निक्ष होगा और आपको भी पुण्य लाभ होगा तप का और सामग्री का आज वो नहीं कर पाया है उसने युद्ध नहीं किया है उसे इंद्र ने भटकाया है और आज खंडित रथ में घायल फंसा हुआ है वो सारथी भी रथ को छोड़ गया है वो त्राही त्राहीम पुकारता है वो रोता है वो अपने प्रायश्चित के लिए बात करता है कि उसे एक अवसर और दे दो क्या आप मुझे आदेश देंगे कि मैं उसे खंडित रथ से निकालकर उसे पुनः सारथी की ओर जाने के मैं उसका उसके साथ मदद करूं तो पेड़ों से उतर आता है अरे कह देना उस कपटी से पापी से कि तूने हमारे भी यज्ञ नष्ट कर दिए स्वयं तो तू आत्मस्थ यज्ञ कर नहीं पाया तूने हमारे यज्ञों को भी निराधार कर दिया है तू तो तप के द्वारा मोक्ष हो जाता तो हम पितरों का भी उद्धार होता ये पेड़ है पितर, हाँ मम्मी पापा ही ना पकड़ के बैठ जाना दम क्या ना कराए तुम्हें कौन सी सोच न लाए तुम में कहा जाओ जाओ उससे कहना कि हम क्षमा करते हैं तुम्हें और सुनो हमारा हव को वो यज्ञ नहीं कर पाया इसलिए हम भी आज शेष हो रहे हैं हमारी ही गोद में उसका उद्धार कर देना और वो पेड़ गिरते चले जाते हैं फिर ये महारथी उन पेड़ों की चिता बनाता है हर रोज देखते हैं हम ऐसा होता हुआ लेकिन उसका पृष्ठ दर्शन नहीं जानते और फिर वो उस खंडित रथ को उठाकर उनकी गोद में डालता है और पित्रों सहित उसे अग्नि देता है जिनके फल को भी बर्बाद कर गया उनका अपराधी और आपने कहा स्वामी जी हमने तो बड़े पुण्य कमा हैं, मैंने कहा कौन से खीसे में रखे हैं मुझे भी बताओ है या किसी लाकर वाकर में डाल आये हो एवडी कर ली क्या बैंक में <laughs> जाने कौन से सपने देख रहे हो तो तुम उसी नहीं हो जो हर क्षण तुम्हारा है हर सांस तुम्हारा है तुम उसी के नहीं हो। होग्नि देता है और फिर ब्रह्मांड से जीव को अलग करता है कपाल क्रिया करके क्योंकि जलेगी सामग्री जीव तो नहीं वो तो चिरी है और वो तो ब्रह्मा का मानस पुत्र है उसे तो मरना नहीं है तो कपाल क्रिया करके उससे कहता है भाग भाग रे हत भाग कहीं दूर निकल गया हो आत्मा सारथी तेरा जहां शीघ्र से रथारूढ़ हो और इस बार संग्राम कर ऐसा कि नर नारायण की जोड़ी बन उठनी गगन में चेरिया है तू नाटकों लीलाओं के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा देते थे और आज बड़े बड़े समझदारों को सत्संग नहीं समा जाता है बोने से बैठे रहते हैं घूमे बने हुए क्या बात है उन्हें खाली माल कैसे खाना है कैसे बनाना है किसकी आड़ में क्या करना है बस यही समझ आता है अरे मत भूलो कि वो नहीं देगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा उसने कह दी ना तो कैंसर गले पे आएगा सब सामने रखा होगा बूंद बूंद पानी सटक रहे होंगे भूल मत करो जाग जाओ कि ये वक्त की आवाज है जो नहीं सुनेगा फिर कभी नहीं सुनेगा हम सबको जागना होगा हम सबको इस अमृत को अपने जीवन में उतारना होगा ये जीवन के जीवंत तो दर्शन है और नौ दिन के प्रविजन में हमने यह सब दे दिया था फिर सबने बांध लिए पता नहीं क्यों हा वो नौ अध्याय आज भी आपके पास है यह कथा वहीं पर वह, उसमें है जहां तक मुझे ध्यान है तालीस बरस से चली आ रही है और लखनऊ के किस कान में सुनी है मुझे पता नहीं मैं नहीं जानता होगा आई मस्ट कमिट माई सेल्फ टू लॉर्ड कृष्णा कृष्णा द आत्मन विद इन माई ओन सेल्फ जो मेरा है मेरा अंतर आत्मा है मेरा सर्वस्व है मेरी चिर यात्रा का साथी है और सस्ता होकर भी मेरा सखा बना है जीव का अर्जुन का अरे और तुझे क्या चाहिए आज उसका संरक्षण होकर मैं विशांतता दंभ क्रोध और विद्याभिमान में भाग रहा हूं कि मेरे चेले हो जाए मेरी भीड़ लग जाए मेरे यशगान हो जाए मैं गुरु जी बन जाऊं अरे कितने गुरु आए और चले गए किसको याद है कहाँ है वो तुम में से कोई अपने पांचवी पीढ़ी वाले पुरखे का नाम तो बताओ मुझे कौन सा दम जीते हैं हम हमें जागना होगा और मरते ही घर वाले तुम्हारी तेरहीं कराएंगे फूक के जब लौटेंगे कड़वा ग्रास खाएंगे मिर्चों का धुआं लेंगे सब सबस्त्र नहाएंगे घर की शुद्धि कराएंगे कि पाप गया और फिर भी अगर तुम नहीं माने सपने में दिख गए तो तांत्रिक मांत्रिक मुलाजिम के घर कील कराएंगे कि ये आ क्यों हो रहा है इसकी गया करा दो इसे भगा दो और अंधा है इतना कि उस कृष्ण को गौं हैं जिसके बाद तेरी ये गति कौन से दम उठाते हैं हम सबको हमें अपनी से पूछना है दुनिया को तो झूठ बोल लेंगे बहला लेंगे जो हजार आंख से आत्मा होकर देख रहा मुझे उसे कैसे झुकला पाएंगे और यही इस ऋचा में मैं कह रहा हूं आपसे दोरा ले ऋचा को अथा न उभ यहांशा